प्रश्नोत्तर मणिमारा मृत्यु प्रश्न जैसे मृत्यु का समय निश्चित है ऐसे ही मृत्यु के समय होने वाला कष्ट भी क्या निश्चित है उत्तर नहीं सब अपने पाप पुण्य का फल भोगते हैं किसी को पाप का फल भोगना हो तो उसको अधिक कष्ट होता है परंतु दुख उसी को होता है जिसके भीतर जीने की इच्छा है प्रश्न जीवन में जो पुण्यात्मा रहे साधन भजन करने वाले रहे वे भी अंत समय में कष्ट पाएँ तो क्या कारण है उत्तर भगवान उनके पूर्णजन्मों के सब पापों को नष्ट करके शुद्ध करना चाहते हैं जिससे उनका कल्याण हो जाए प्रश्न शास्त्र में आया है कि मृत्यु के समय मनुष्य को हजारों बिच्छू काटने के समान कष्ट होता है पर संतों की वाणी में आया है कि मृत्यु से कष्ट नहीं होता प्रत्युत जीने की इच्छा से कष्ट होता है वास्तव में क्या बात है उत्तर जैसे बालक से जवान और जवान से बूढ़ा होने में कोई कष्ट नहीं होता ऐसे ही मृत्यु के समय भी वास्तव में कोई कष्ट नहीं होता कष्ट उसी को होता है जिसमें यह इच्छा है कि मैं जीता रहूं। तात्पर्य है कि जिसका शरीर में मोह है उसी को मृत्यु के समय हजार गुच्छू एक साथ काटने के समान कष्ट होता है शरीर में जितना मोह आसक्ति मदता होगी तथा जीने की इच्छा जितनी अधिक होगी उतना ही शरीर सूखने पर अधिक दुख होगा प्रश्न किसी की मृत्यु का शोक जितना यहाँ किया जाता है उतना विदेशों में नहीं किया जाता तो क्या यहाँ के लोगों में मोह ज़्यादा है उत्तर तो यह बात नहीं है जहाँ व्यक्तिगत मोह ज़्यादा होता है वहाँ शोक कम होता है व्यक्तिगत मोह में मोह का ज़्यादा होती है व्यक्तिगत मोह पसता है बंदरी का अपने बच्चे में इतना मोह होता है कि मरे हुए बच्चे को भी सांस लिए घूमती है पर खाते समय यदि बच्चा पास में आ जाए तो ऐसे घुड़की देती है कि वह की करते हुए भाग जाता है दूसरे के मृत्यु पर शोक न होने का कारण है कि मोह बहुत संकुचित और पसंद करने वाला हो गया है व्यापक मोह तो मिल सकता है पर संकुचित व्यक्तिगत मोह जल्दी नहीं मिलता व्यक्तिगत मोह दृढ़ होता है जिनमें अभिव्यी पुरुष शरीर है जो जो मोह छूटता है जो जो मनुष्य की स्थिति व्यापक होती है तात्पर्य है कि मोह जितना व्यापक होता है उतना ही वह घटता है जैसे पहले अपने शरीर में मोह होता है फिर कुटुम्ब में मोह होता है फिर जाति में मोह होता है फिर मोहल्ले में मोह होता है फिर गांव में मोह होता है फिर प्रांत में मोह होता है फिर देश में मोह होता है फिर मनुष्य मात्र में मोह होता है फिर जीव मात्र में मोह होता है अंत में किसी में भी मोह नहीं रहता यह सिद्धांत है कि किसी में मोह नहीं होता तो सब में मोह होता है और सब में मोह होता है तो किसी में मोह नहीं होता व्यापक मोह वास्तव में मोह नहीं है प्रत्युत आत्मीयता है प्रश्न शास्त्र में आया है कि धर्मराज के पास जाने में मृतात्मा को एक वर्ष का समय लगता है क्या यह सबके लिए है उत्तर यह सबके लिए नहीं है प्रत्येक उनके लिए है जो अत्यंत पापी है उनके लिए धर्मराज के पास जाने का मार्ग भी बड़ा अक्षदायक होता है मृत्यु के बाद अपने अपने कर्मों के अनुसार गति होती है भगवान के भक्त धर्मराज के पास नहीं जाते प्रश्न अंतकाल में न भगवान का चिंतन हो न संसार का तो क्या गति होगी उत्तर ऐसा संभव नहीं है कुछ न कुछ चिंतन तो होगा ही न ही कश्चित क्षण अपनी ध्यात कर्मकृत प्रश्न अंत समय में भगवान की याद आए इसके लिए क्या करें उत्तर हर समय भगवान का स्मरण करें क्योंकि हर समय ही अंतकाल है मृत्यु कब आ जाए इसका क्या पता इसलिए भगवान ने गीता में कहा है तस्मात सर्वेश काले सो मामुस्मर इसलिए तू सब समय में, में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर प्रश्न: मनुष्य जिस जिसका चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है उस उसको ही प्राप्त होता है यह नियम क्या आत्महत्या करने वाले पर कर भी लागू होता है उत्तर हाँ लागू होता है परंतु उसके द्वारा भगवान का चिंतन शुभ चिंतन होना बहुत कठिन है कारण कि वह दुखी होकर आत्महत्या करता है और उसका उद्देश्य सुख का रहता है दूसरी बात प्राण निकलते समय उसको अपने किए पर बड़ा पश्चाताप होता है पर वह कुछ कर सकता नहीं तीसरी बात प्राण निकलते समय उसको भयंकर होता है चौथी बात अगर उसका भाव शुद्ध हो भगवान पर विश्वास हो वह भगवान का चिंतन करना चाहता हो तो वह आत्महत्या रूप महापाप करेगा ही क्यों बुद्धि अशुद्ध होने पर ही मनुष्य आत्महत्या करता है इसलिए आत्महत्या करने वाले की दुर्गति होती है